संस्मरण गांधी जी के उनके लिए प्रत्येक कार्य समान थे उनका मानना था कि काम का कोई मापदंड नहीं होता गंदगी फैलाने पर उसे साफ करने का दायित्व तो भी हमारा ही है फिर भला सफाई में शर्म कैसी नोआखली में गांधीजी पैदल घूम घूम कर दुखियों के आंसू पोषते तथा उन्हें जीने की प्रेरणा देते थे वे उस आग में स्वयं अकेले ही घूम रहे थे क्योंकि वे लोगों के मन से डर को निकाल देना चाहते थे वहां की पगडंडियां इतनी सक्री थीं कि दो आदमी एक साथ नहीं चल सकते थे इसके ऊपर वे इतनी गंदी थी कि जगह जगह थूक और मल पड़ा रहता था ये देखकर गांधी को दुख तो होता परंतु वो फिर भी चलते रहते एक दिन वो वहां से गुजर रहे थे कि उन्होंने सामने मेला पड़ा देखा गांधी जी रुके और उन्होंने आसपास से सूखे पत्ते इकट्ठे करके स्वयं अपने हाथ से वो मेला साफ कर दिया ये देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए मनु कुछ पीछे थी पास आकर जब उसने ये दृश्य देखा तो उसने क्रोध में गांधी जी से कहा बापू आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आपने ये स्वयं साफ क्यों किया आपने मुझसे क्यों नहीं कहा गांधी ने हंसकर कहा तू नहीं जानती ऐसा कार्य करने से मुझे खुशी मिलती है तुझसे कहने की अपेक्षा अपने आप करने में कम तकलीफ होती है मनु ने कहा किंतु गांव के लोग देख रहे हैं गांधी जी ने कहा इस बात से लोगों को शिक्षा मिलेगी कल से मुझे इस प्रकार के गंदे रास्ते साफ नहीं करने पड़ेंगे ये कोई छोटा कार्य नहीं है गांधी जी की सन्स मिले सी वीडियो की प्रस्तुति